महाभारत पर्व द्रोणपर्व नवोध्याचार्य के मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र का शोक करना वाच धृतराष्ट्रवाच किोण जघनो पांडव सिंह तथा निपुण्ट्र कि संजय रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे कि पांडव तथा संजय उन पर चोट कर सके वे तो संपूर्ण में में श्रेष्ठ और अस्त्र विद्या निपुण थे रथभंगो रथ भंगो बताद्रोण तथो मृत्यु मुपेय उनका रथ टूट गया था या बाणों का प्रहार करते समय धनुष ही खंडित हो गया था अथवा द्रोणाचार्य असावधान थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कथम नो पार्श तस्ता शत्रुर् दुष्प्रदर्षण संघातान रुक्म पुंखान चिप्रहस्तम जिद श्रेष्ठम कृत्र चित्र पांचालपुत्रो दूरेशनम दस्त्र युद्धेश महारथम द्रोणाचार्य तो शत्रुओं के लिए सर्वथा दुर्जय थे वे सुवर्ण में पंख वाले बाण समूहों की बारंबार वर्षा करते थे उनके हाथों में फूर्ती थी वे विचित्र रीति से युद्ध करने वाले और विद्वान थे दूर तक बाण मारने वाले और अस्त्र युद्ध में पारंगत थे फिर उन जितेंद्रिय दिव्यास्त्रधारी और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले द्वित द्रोणाचार्य को पांचाल राजकुमार धृष्ट दुम्न ने कैसे मार दिया वे तो रणक्षेत्र में कठोर कर्म करने वाले विजय के लिए प्रयत्नशील और महारथीवीर थे व्यक्तम हृदय बलवत्ति में यद्रोणो निहत शूर पार्षद महात्म निश्चय ही, ही पुरुषार्थ की अपेक्षा देव ही प्रबल है ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि द्रोणाचार्य जैसे सूर्यीर महामना धृष्ट धूम्न के हाथ से मारे गए अस्त्रम चतुर्विधम वीरे यस्मिन्नाशे प्रतिष्ठित में जिन वीर में चार प्रकार के के अस्त्र थे उन आचार्य द्रोण को तुम तो मुझे मारा गया बता रहे हो श्रुआत रुक्मरथम विवार जात रूप शिस्त्राण नाद्यशोकुदे चर्म से आच्छादे सुवर्ण मैं रथ पर आरूढ़ हो सुनहरा शिस्त्राण टोप या पगड़ी धारण करने वाले द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर आज मैं अपने शोक को किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता हूँ नू नम पर दुखीन अमृत कोपि संजय योण महम श्रुता हतम जीवामी मंदिर संजय निश्चय ही कोई भी दूसरे के दुख से नहीं मरता है तभी तो मैं मंदबुद्धि मनुष्य द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर भी जी रहा हूँ दैवेव परिपौरसारयम नूनम हृदय सुदृढ़ मम युवा निहतम द्रोणम सतधा मैं तो देव को ही श्रेष्ठ मानता हूँ से तो अन्य का ही कारण है निश्चय ही मेरा यह अत्यंत हृदय का बना हुआ है, जिससे द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर भी इसके टुकड़े तो नहीं हो तथे स्वस्त्रे यमुपासन गुणार्थिन ब्राह्मणाराजपुत्राच सृत्युना गुणार्थी ब्राह्मण तथा तो राजकुमार ब्राह्मण और दैव अस्त्रों के लिए उनकी उपासना करते थे उन्हें मृत्यु कैसे हर ले गई नृत्य द्रोण पोण का रणभूमि में गिराया जाना समुद्र के सूखने मेरु पर्वत के चलने फिरने और सूर्य के आकाश से टूट गिरने के समान है मैं इसे किसी प्रकार सहन नहीं कर पाता दुष्टान प्रति से धार्मिकाणाम से कृपणस्थे प्राणानपी परम तपह शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य दुष्टों को दंड देने वाले और धार्मिकों के रक्षक थे उन्होंने मुझ कृपण के लिए अपने प्राण तक दे दिए मंदा मम पुत्राणाम जयासा जिक्रमे बृहस्पत्यूषण्यो बुद्ध्यास निहित कथम मेरे मूर्ख पुत्रों को जिनके ही पराक्रम के भरोसे विजय की आशा बनी हुई थी तथा जो बुद्धि में बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान थे वे द्रोणाचार्य कैसे मारे गए ोण बृहंत जाले रथेवा तवा युक्ता सर्वशस््रातिण बलिनोहे शिणोजाता सैंधवा साधुवाइन दृढ़ा संग्राम मध्य सुकिदा सन्न विफुला युद्धे जाच्छेप परांजे तुम। था जित जिनके रंग लाल थे जो विशाल एवं दृढ़ शरीर वाले थे जिन्हें सोने की जालियों से आच्छादित किया जाता था जो रथ में जोते जाने पर वायु के के समान वेग से चलते थे, थे, संग्राम में सब प्रकार के द्वारा किए जाने वाले प्रहार को बचा जाते थे। जो बलवान प्रहार्षित और रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले थे रणभूमि में जो पूर्वक जटे रहते और जोर जोर से हिननाते थे धनुषों की टंकार के साथ होने वाली बाण वर्षा तथा के शत्रुओं को, को जीतने का उत्साह रखने वाले थे जो पीड़ा तथा स्वास को जीत चुके थे वे सिंधुदेशी घोड़े युद्ध स्थल में चिगघाड़ते हुए हाथियों और शंखों एवं नगाड़ों की आवाज से घबराए तो नहीं थे हया पराजिता भारत पांडवानाम नाम क्या द्रोणाचार्य के रथ को वहन करने वाले वे शीघ्र गामी अश्व पराजित हो गए थे तात द्रोणाचार्य के सुवर्ण में रथ में जुते हुए और उन्हीं नरवीर आचार्य की सवारी में काम आने वाले वे घोड़े पांडव सेना को पार कैसे नहीं कर सके जात रूप परिष्कार आस्थाय रथमोत्तम भारद्वाज किम करो जु पराक्रम उस स्वर्ण भूषित उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सत्य पराक्रमी द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में क्या किया विद्याम किं समस्त जगत के धनुधर जिनकी विद्या का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं उन सत्य परमी बलवान द्रोणाचार्य युद्ध में क्या किया दिव्य सक्रमी व श्रेष्ठम महामात्र युद्धे सर्ग में देवराज इंद्र के समान जो इस लोक में श्रेष्ठ और समस्त धन धनों में महान थे उन भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए उस रण क्षेत्र में कौन कौन से रथी गए थे ननो रुक्म रथम दृष्टा स्म पांडवा दिव्य महाबल उस सम्रांगण में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाले तथा स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हुए महाबली द्रोणाचार्य को देखकर तो समस्त पांडव योद्धा भाग खड़े होते थे उतार हो सर्व धर्मराज सहानुज पांचाल्य प्रग्रहो द्रोणम सर्वत संवार भाइयों से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी सारी सेना के साथ जाकर धृढ़ दुमन रूपी डोरी की सहायता से द्रोणाचार्य को घेर तो नहीं लिया था नू नार्थो रथिन जिम गई तथो द्रोणम समाररोह पाप कर्म कर निश्चय ही अर्जुन ने अपने सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा अन्य रक्षियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था इसीलिए पाप कर्म दुम्न द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर सका नीपश्यामे बधे कंचन सुष्मे रौद्र पाल्य मना कि क्रीड़धारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित भयंकर स्वभाव वाले धृष्ट दुम्ध को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत तेजस्वी द्रोणाचार्य के वध में समर्थ हो शृत सर्वतः शूर पांचापसतस्त केकूचर्मैरण्य के भूमिपे व्याकुकृत्य पिपीलगम युक सकती मतिम केक के चेदिकारु मत्स्य सैनिकों तथा अन्य भूमिपालों ने आचार्य को उसी प्रकार व्याकुल कर दिया होगा जैसे बहुत सी चीटियाँ सर्प को विवल कर देती है उसी अवस्था में उन पांडव सैनिकों द्वारा तब और से घिरे हुए नीच दृढ़ दुम ने दुष्कर कर्म में लगे हुए द्रोणाचार्य को मार डाला होगा यही बात मेरे मन में आती है योधित्य चतुर वेदां सांगानाख्यान पंचमान ब्राह्मणा प्रतिष्ठा से स्रोत सागर छत्रेह योग्य तेष्परम तप स्राह्मणो वृद्ध शस्त्रेण अब मातवान जो छह अंगो तथा पंचम वेद इतिहास पुराणों से चारों वेदों का अध्ययन करके ब्राह्मणों के लिए उसी प्रकार आश्रय बने हुए थे जैसे नदियों के लिए समुद्र है जो शत्रुओं को संताप देने वाले तथा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों के धर्मों का अनुष्ठान करने वाले थे वे वृद्ध ब्राह्मण द्रोणाचार्य शस्त्र द्वारा कैसे मारे गए अमर शिनामर शितामान क्लिश्यमान सरा म जान मैंने अमर में भर कर सदा कष्ट भोगने के अयोग्य कुंती कुमारों को क्लेश ही दिया है परंतु मेरे इस बर्ताव को द्रोणाचार्य ने चुपचाप सह लिया था उनके उसी कर्म का यह बदरूपी फल प्राप्त हुआ है यस्य कर्म आनुजीवंती लोके सर्वधनुर्भृत स सत्यसंद सुकृति श्री काम निहता कथम जगत के संपूर्ण धनुर जिनके शिक्षण रूपी कर्म का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं उन सत्य सत्य प्रतिज्ञ पुण्यात्मा द्रोणाचार्य को राजलक्ष्मी के लोभियों ने कैसे मार डाला दिव्य शक्र इव श्रेष्ठो महासत्व महाबल स कथम निहत पार्थे क्षुद्रमत् यथातिम स्वर्गलोक में इंद्र के समान जो इस लोक में सबसे श्रेष्ठ थे उन महान सत्वशाली महाबली द्रोणाचार्य को कुंती के पुत्रों ने उसी प्रकार मार डाला जैसे छोटे मत्स्यों ने मिलकर तिमी नामक महामत्स्य को मार डाला हो यह कैसे संभव हुआ क्षिप्रहस्त बलवान्णधन्वामर्दन नीजया विज्या कांक्षी विजय प्राप्य जीवती यम दौ नजहत शब्द जीवम कदाचन ब्राह्मेद काम जाघोष्मता जो शीघ्रतापूर्वकहां चलाने बाले बलवान्णधन्वा तो सत्रों का मर्दन करने वाले थे कोई भी विजया थेलाषी वीर जिनके बाणों का बन जाने पर जीवित नहीं रह सकता था जिन्हें जीते जी दो शब्दों ने कभी नहीं छोड़ा था एक तो वेदाध्यन की इच्छा वाले लोगों के समक्ष वेद ध्वनि का शब्द और दूसरा धनुर्धारियों के बीच में प्रत्यंचा की टंकार का शब्द अदीन व्याघ्रम अपराजित ना हमसे द्रोणम सिंह दीर विक्रमम सिंह और हाथी के समान पराक्रमी उदार लज्जाशील और किसी से पराजित न होने वाले पुरुष सिंह द्रोण का वध मैं नहीं सहन कर सकता कथम संजय दुर्धर समाध्य इंद्राणाम समीत संजय यश और बल का तिरस्कार होना असंभव था उन दुर्धर्ष वे द्रोणाचार्य को समरभूमि में संपूर्ण नरेशों के देखते देखते धृष्ट दुम्न ने कैसे मार डाला के पुरास्तादयोध्यंतरक्षनों द्रोणमंतिकात के नौ पश्चाद वर्तनत ग्छन तो दुर्गमां गतिम कौन कौन से वीर उस समय निकट से द्रोणाचार्य की रक्षा करते हुए उनके आगे रहकर युद्ध करते थे और कौन कौन योद्धा दुर्गम मार्ग पर पैर बढ़ाते हुए उनके पीछे रहकर रक्षा करते थे के रक्षण दक्षिणम चक्रम सभ्यम के च महात्मन पुरास्ता के वीर से संयुगे केच तस्म तनु त्यक्ता प्रदीप कौन वीर उन महात्मा के दाहिने पहिये की और कौन बाएं पह की रक्षा करते थे कौन उस युद्ध स्थल में युद्धपरायण वीरवर द्रोणाचार्य के आगे थे और किन लोगों ने अपने शरीर का मोह छोड़कर विपक्षियों का सामना करते हुए उस रण क्षेत्र में मृत, मृत्यु का वरण किया था द्रोणस्य समीरा के अंत पराम रक्षता हता परे। किन वीरों ने युद्ध में द्रोणाचार्य को उत्तम धैर्य प्रदान किया उनकी रक्षा करने वाले मूर्ख क्षत्रियो ने भयभीत होकर युद्ध स्थल में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ दिया और इस प्रकार शत्रुओं ने सूने में तो उन्हें नहीं मार डाला न स पृष्ठमर स्रा सा दृण शौरिया प्रदर्शयत परामम्याप्राप्य स कथम निहत पर जो बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी दृढ़ में अपने शौर्य के कारण शत्रु को भयस पीठ नहीं दिखा सकते थे वे विपक्षियों द्वारा किस प्रकार मारे गए एक तारेण कर्तव्य कृथ् स्वापुभ संजय परमे दथाशक्त प्रतिष्ठित संजय बड़े भारी संकट में पड़ने पर श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए कि वह यथाशक्ति पराक्रम दिखावे यह बात द्रोणाचार्य में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी मनस्तात कथाता निवार्यताम भूयस्तु लब्ध संयत स्वाम परिपृक्षा में संजय साथय मेरा मन मोहित हो रहा है अतः तुम यह कथा बंद करो संजय फिर होश में आने पर तुमसे यह समाचार पूछूँगा इत महाभारत द्रोण परमड़ी द्रोणाभिषेक परमड़ी धिताष्ट्र शोके नवमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में धितराष्ट्र का शोक विषयक नवाध्याय पूरा हुआ